विषावे तो ओ शांति शांति शांति योगदर्शन की इक्यावनवी कक्षा योगदर्शन के द्वितीय पात्र साधन पात्र के पांच सूत्रों तक पिछले कक्षा में हुआ था क्लेशों में पांच क्लेश उनमें से प्रथम अवित्या के बारे में पिछले सूत्र में विवरण हुआ और अवित्या के बाद में अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये आगे के सूत्रों में एक एक करके विषय आएगा पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं देश संतान अविद्या से होता है और कर्माशय जब बनता है दो ढंग से देखिए इसको कर्माशय का मूल अविद्या है इसके लिए आगे सूत्र आएगा क्लेश मूलह कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय तो क्लेश मूलह कर्माशय कर्माशय तो क्लेश मूलक होता ही है पर साथ में विपाक भी जो अगला सूत्र है वहां पर सती मूले है तद विपाक को जात्यायर्भ होगा मूल के होने पर यानी क्लेश के होने पर ही कर्माशय का विपाक होता है तो सविपाक इसलिए कहा इन्होंने कि कोई ये न समझ ले कि बस कर्माशय का मूल वो है विपाक में वो मूल नहीं है इसलिए ये कथन किया गया इसका ये मतलब नहीं है जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि सविपाक कर्माशय का मूल वो है तो क्या कर्माशय बिना विपाक वाला भी होता है विशेषण लगाया है तो संभव तो है ही सविपाक कर्माशय उसका व्यभिचार कहां पर होगा कि ऐसा भी कोई कर्माशय है जो विपाक को प्राप्त नहीं होता है तो सामान्य रूप से तो उत्तर ये है कि कर्माशय विपाक को प्राप्त होता है दो तरह के कर्माशय नहीं होते पर उसमें विशेष रूप से जब हम देखेंगे तो वो हां में उत्तर आएगा कि विपाक सहित कर्माशय का वो मूल है दोनों का यानी कर्माशय का भी और विपाक का भी इस रूप में कथन आई है केवल विपाक वाला कर्माशय ही कर्माशय का ही मूल है इस रूप में कथन नहीं किया जा रहा है ठीक है तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखें कर्माशय और विपाक को तो भी दोनों का मूल है ये और ऐसा कर्माशय जो सविपाक है उसका मूल है और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई कोई कर्माशय ऐसा होता है जिसका विपाक नहीं होता है तो यह तब होगा जब अविद्या क्लेश नहीं रहेंगे जिस समय कर्माशय बन रहा है वो तो विपाक वाला ही बनता है उसका भविष्य में विपाक होना है ये करके क्योंकि जो कर्माशय बन रहा है वो क्लेश से युक्त ही बन रहा है क्लेश के होने पर ही बन रहा है अब कर्माशय बना है तो वो तो फल देने के लिए ही है वही प्रयोजन है उसका किंतु उस बने हुए कर्माशय में भी जिसका कि विपाक संभावित है वो होने पर भी यदि अविद्या नष्ट कर दी जाती है क्लेश नष्ट कर दिए जाते हैं तो वो कर्माशय भी नहीं होगा ऐसे कर्माशय को कह सकते हैं कि वो विपाक रहित है तो विपाक रहित कर्माशय का भी मूल ये है वैसे कर्माशय तभी सार्थक होता है जब सविपाक हो नहीं तो कर्माशय कर्माशय क्या हुआ तो जब भी बनेगा कर्माशय अविद्या के कारण से बनेगा और उसमें विपाक तो जुड़ा हुआ है अंतर्भावित है किंतु तो अगली अवस्था आती है कि क्लेश दख्त बीज हो जाते हैं तो वो कर्माशय जो क्लेश मूल वाला है अब वो विपाक भी नहीं हो पाता है ऐसे में वो कर्माशय विपाक रहित भी कहा जा सकता है ठीक है मैं मान मैं मान करके ही होता है वो सारा ये जो दुख सुख हो जाता है हमारे को इतना अधिक वो उस समय हम मैं ही मान रहे होते हैं यू तो लगता है कि भाई पुत्र अलग है मैं अलग हूं यू तो अलग है ये मेरा है कथन भी करते हैं लेकिन उसको मैं मान रहे होते हैं इसलिए वो इतना दुख होता है नहीं तो नहीं होता हाँ प्रभावित हम अवश्य होते मान लीजिए पुत्र ही आ, अभी आजीविका का कस? साधन बना हुआ है पुत्र ही कमा के लाता है बाकी माता पिता कुछ नहीं कर सकते रह रहे हैं और पुत्र चला जाए तो स्वाभाविक है संकट आएगा भी पैसा कहां से आएगा जमा है नहीं कुछ वो कमाके लाता है और खाते पीते हैं बस तो उसमें जो कष्ट होता है वो होता ही है उतना जो स्वाभाविक कष्ट है वो तो होगा सबको होगा दूसरा उपाय करेगा लेकिन जो काल्पनिक दुख अतिरंजित दुख व्यक्ति पैदा कर लेता है अविद्या के कारण से वो उसको नहीं होगा तो ये मेरा कहते हुए भी मैं मान के चल रहा होता है इसलिए ऐसा होता है कुछ प्रगोष पथ और अमित्र।, अमित्र में और जो है नए निषेध है वो मित्र के अभाव को बस मित्र नहीं है वो कहे कि मेरा एक भी मित्र नहीं है शत्रु भी नहीं है उसका कोई शत्रु भी नहीं है लेकिन यो कहा कि मेरा कोई मित्र नहीं है अब ये मित्र का अभाव कहा जा रहा है अमित्र शब्द से ठीक है जब मित्र का अभाव कहा जा रहा है और जब हम कहेंगे कि अमित्र यानी जो मित्र नहीं है वह है भिन्न तथ सदृश लेंगे तो यानी ऐसा व्यक्ति जो हमारा शत्रु है तो अमित्र का मतलब जब शत्रु अर्थ लिया जाता है ठीक है सपत्न लिया जाता है यह अभावत्मक नहीं है यह भावात्मक है तो मित्र से विपरीत मित्र जैसा लेकिन मित्र से विपरीत जो है उसको कहेंगे सपत्न शत्रु वो यहां पर ग्रहित हो रहा है ऐसे ही अविद्या शब्द से अविद्या शब्द से विद्या का अभाव मात्र नहीं कहा जा रहा है उसको पता ही नहीं है उस बारे में ये नहीं विपरीत ज्ञान को ज्ञान यानी और विप्रीत विद्या और विपरीत विद्या विपरीत ज्ञान उसको यहां पर ग्रहण किया ये भावात्मक है सत्तात्मक है ऐसे ही अघोषपद है तो अघोष पथ का मतलब ये है कि गायों का पैर नहीं है ऐसा कोई अभाव तो कहा नहीं जा रहा है ऐसा स्थान जहां गाय का पैर नहीं पड़ा है वो स्थान भावात्मक है इस रूप में अविद्या शब्द अविद्या से जो यहां ग्रहण किया है ये सारा विपरीत ज्ञान है यानी ज्ञान है ये जानकारी है उसमें जब अनित्य को नित्य समझ रहा है अशुचि को शुचि समझ रहा है तो कुछ समझ रहा है ना ज्ञान है उसको बस इतना कहना चाहता हैं कोई सोचे कि अभाव है अभावात्मक नहीं कह रहे हैं विपरीत जाने ये तत्व है पूछिए इसी वस्तु के न होने से जो हमारे को असुविधा होती है वो तो सबको होगी ठीक है और उससे जितना कष्ट होता है वो तो थोड़ा सा होता ही है, लेकिन व्यक्ति इस बात को लेकर के बहुत परेशान हो जाता है वो अतिरंजित होता है अतिरिक्त होता है अभी भूख लगी है और अभी भोजन नहीं मिला तो भूख के कारण से जो कुछ हमें पीड़ा जैसा लगता है वो तो सबको होगा लेकिन भूख लग रही है और फिर अब हम दूसरे पे चिल्लाने भी लगते हैं स्वयं भी दुखी होते हैं कैसे सेवक हैं कैसे घर वाले हैं समझते ही नहीं है पहले से भी कह दिया था और ये कर कर के जो दुखी होते हैं ये वास्तविक दुख से अतिरिक्त दुख हम स्वयं अपना पैदा करते हैं आंडी जी उंगली कट गई अब उंगली के कटने पर जो यहां पीड़ा होगी जो होनी है वो होनी है सबको होगी वो अभ्यासी है तो वो मन को कहीं और लगा लेगा तो एकाग्रता का अभ्यास है तो कुछ कम होगी नहीं तो पीड़ा तो होगी वहां पर एक इस उंगली के कटने के बाद में इतना हो रहा है कि तो जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी क्या होगा कैसा दिखूंगा लोग क्या कहेंगे इत्यादि इत्यादि अब वो बहुत दुखी हो रहा है ये काल्पनिक दुख है हम व्यक्तियों में अंतर तो देखते ही हैं ना बहुत सारा कि किसी का एक लाख का घाटा हो गया तो कोई बहुत दुखी हो रहा है और एक अधिक दुखी नहीं हो रहा है सामान्य अब एक लाख के घाटे से जो हानि हो रही है वो तो दोनों को हो रही है उससे जो परेशानी हो रही है वो तो दोनों को हो रही है तो जितनी वास्तविक हानि है वो तो होगी प्रत्यकाल पानी नहीं मिला हम स्नान नहीं कर पाए तो जो बाधा हो रही है वो तो हो ही रही है जैसा लग रहा है लग रहा है लेकिन इसके बाद जो दुखी हो रहा है वो अतिरिक्त बहुत गर्मी लग रही है बहुत पसीना रहा ये हो गया वो हो गया ये अतिरिक्त दुख ले रहे हैं उसके कारण जो सामान्य असहजता है हमारे को इतनी चुस्ती नहीं है ताजगी नहीं है थोड़ा लेप जैसा लग रहा है भारीपन लग रहा है ये होना है ये स्वाभाविक है तो है तो है जो नहीं है उसको समझ लेना ये अविद्या है जो है उसको समझ लेना ये तो विद्या है इसका जो ये अर्थ ले लिया जाता है कि भाई कुछ भी दुख नहीं होगा उसको दुनिया में कुछ भी हो जाए उसके साथ कुछ भी हो जाए और कुछ भी सुख नहीं होगा उसके साथ को ऐसा तो नहीं अन्नता तो आती है ना दुखी भी होता है ना हाथ कोई देखा है भी ऐसा आपने आज तक कहीं कोई बिरले कोई होते होंगे जो ना तो प्रसन्न होते हैं ना दुखी होते है कोई ऐसे जिनको हम कहें कि ये समस्थिति में है जिनको हम महापुरुष कहते हैं योगी कहते हैं जिनकी जिनके प्रति भी श्रद्धा है तो उनको कभी सुखी देखते हैं नहीं कभी दुखी देखते हैं या नहीं स्वाभाविक तो अगर है तो अतिरंजित है तो वो तो क्या दोष है ही वो तो सभी में जितने जिसमें जितना ज्यादा है वो तो है एक स्वाभाविक रूप से है। ठीक है बस है। विद्या युक्त है उचित मात्रा में है हमें पता लग गया तो ठीक है उतना तो है यहां दुकान बंद है हमें फल सब्जी नहीं मिले तो दूर से लाना है तब दूर से लाना है तो दूर जाने आने का जो समय लगेगा गति होगी श्रम लगेगा वो तो होना है वो तो सबको झेलना है लेकिन इसके कारण से जो देखो अब वहां जाना पड़ेगा क्यों नहीं दुकान खोली इसने आज तो इधर जाना पड़े, पड़ेगा गाड़ियां हैं ये है वो है समय चला गया इतना पंद्रह मिनट खराब हो गए इत्यादि जो ये चीजें चलती हैं ये हमारा अपना दुख बनाया हुआ है और किसी दिन हम सड़क पे गए और जाते ही हमारे को गाड़ी मिल गई सिटी बस मिल गई जाते ही। तो खूब उछल रहे हैं आज तो बहुत जल्दी मिल गई आज तो वो भाग्य से भी जोड़ लेते हैं आज तो भाग्य अच्छा था खड़ा नहीं रहना पड़ा और उसमें खूब खुश हो रहे है वो उसमें तो भाई जल्दी मिल गई तो जो हमारे पांच दस मिनट बचे आधा घंटा बचा वो ठीक है उतना सुख है अब उसमें जो बाकी जो उछल रहा है वो व्यक्ति ये है। है नहीं है काल्पनिक सुख है उसका वास्तविक सुख नहीं है बिजली गई भी थी कई तब भी दुख हो गया बच्चों को कुछ खेल देख रहे थे या नाटक देख रहे थे दूरदर्शन पे वो चला गया या ने? कुछ कार्यक्रम चल रहा था बिजली चली गई तो हाय तोबा मच गई ओ बिजली चली गई इसी समय गई क्या है भारत में ये और कर्मचारी ध्यान नहीं रखते कुछ भी जो भी करना है वो करेंगे दुखी होंगे और जैसे ही विद्युत आएगी उस समय बड़े सुखी भी हो जाएंगे अच्छा विद्युत के जाने से जो उन्होंने कार्यक्रम नहीं देखा उतना बस ठीक है उतना हानि तो हुई जो हुई जो हुई और बिजली आ गई तो देखने लग गए अब वो जो उसमें अतिरिक्त सुख और दुख हो रहा है ये हमारा काल्पनिक होता है जो तो यथार्थ में है वास्तविक है उतने में तो कोई बात नहीं है ये तो रहेगा ये शरीर है तो शरीर के रहते रहते तो ये सुख दुख प्रिय अप्रिय तो रहेगा शरीरम वावस अंतम प्रिया प्रिय शरीरम व अवसंतम प्रिया प्रियो अपहति अस्थि तो जब शरीर छूट जाएगा तभी ये सब कुछ बिल्कुल सुख दुख से रहित होगा नहीं तो, तो रहेगा ये तो इतने अंश में और जहां सुख दुख से सम रहने की बात कही जाती है वो इतने ही अंश में कही जाती है ठीक है आगे देखिए के बाद में है अस्मिता छठा सूत्र दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता दृक् दर्शन शक्तियों दृक्शक्ति और दर्शन शक्ति दो प्रकार की शक्तियां हैं दृक्शक्ति मतलब देखने वाला जो है चेतन पुरुष दर्शन शक्ति यानी बुद्धि उपकरण ये दो अलग अलग हो गए अंदर के लिए दिग्दर्शन शक्ति हो एकात्मता इव उनको एक ही जैसा समझ लेना इस तरह की जो स्थिति होती है उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं सामान्य रूप से अस्मिता को हम अहंकार के रूप में बोलते हैं लोक में अस्मिता तो अहंकार इसमें क्या मैं समझ लेता है दृक्शक्ति अलग है दर्शन शक्ति अलग है वो दोनों को एक ही समझ लेता है तो ये अस्मिता क्लेश हुआ अगर दोनों को अलग समझ रहे हैं कि आत्मा दृक्शक्ति अलग है दर्शन शक्ति अलग है व्यवहार के अंदर तो अब अस्मिता नहीं होगी तो बुद्धि में जो चलता है चित्त में जो चलता है उसी को मैं समझते हैं ये अस्मिता क्लेश है इसको जो अविद्या के हमने चार भेद देखे उसमें यदि समाविष्ट करना हो तो अनात्मनी आत्मख्याति है जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना है, जो बुद्धि दर्शन शक्ति मैं नहीं है उसको मैं यानी शक्ति समझ लेना, ये अस्मिता है स्मिता का लोक के अंदर इज्जत शब्द से भी प्रयोग किया जाता है इज्जत होती है ना और खासतौर से महिलाओं के लिए किया जाता है और पुरुष के लिए भी होता है तो हमारी संस्कृति की अस्मिता ही दांव पर लग गई है भला अस्तित्व ही खतरे में आ गया है इत्यादि महिलाओं के लिए भी बहुत शब्द कहें कि उनकी अस्मिता पर हमला कर दिया अस्मिता को भंग किया पुरुषों के लिए नहीं बोलते जबकि घटना वहां भी चाहिए वो इज्जत के अर्थ में सम्मान के अर्थ में ऐसा समाज ने मंडित कर रखा है जो भी उस रूप में कहा जाता है बोले ये तो हमारी अस्मिता का सवाल है इस संदर्भ में कि हमारे अस्तित्व पर ही संकट आ गया वही तो हम तो रहेंगे ही नहीं अस्मिता पर संकट आ गया यानी हमारे होने में ही संकट आ गया है। हमारा अस्तित्व ही हम तो नष्ट हो जाएंगे इस रूप में भी ये प्रयोग किया जाता है समाज के लिए राष्ट्र के लिए संस्कृति के लिए प्रजाति के लिए विचारधारा के लिए वो अस्मिता का संकट कहलाता है यहां अस्मिता का मतलब दृक्ष और दर्शन शक्ति को एक ही समझना भाष्य देखिए दृक्शक्ति को खोल रहे हैं पुरुषोद्रिक शक्ति पुरुष यानी आत्मा जीवात्मा ये है। दर्शन शक्ति बुद्धि ही दर्शन शक्ति ही। और बुद्धि ये दर्शन शक्ति है यानी करण उपकरण इंद्रिय अंतकरण इतो एक स्वरूपापत्ति ही इन दोनों के एक स्वरूप की आपत्ति प्राप्ति दोनों को एक ही समझ लेना दोनों को एक ही समझ लेना अस्मिता क्लेश उच्चते इसको अस्मिता क्लेश कहते है अभी हमें अंदर समझ में आता है कि ये बुद्धि है और ये आत्मा है प्रती होती है ये तो हमने समझ रखा है सुन रखा है कि भाई बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है इंद्रियों से हम देख रहे हैं जान रहे हैं ये हमें पता लगता है अब इंद्रियों से जो अंदर चला गया है अंदर जो चल रहा है हम विचार कर रहे हैं अनुभव कर रहे हैं सुखी दुखी हो रहे हैं इच्छा कर रहे हैं जान रहे हैं अनुभूति हो रही है अच्छा बुरा लग रहा है ये जो सारी चीजें हो रही हैं अंदर इसका भेद पता लगता है कि ये यही होता ना कि हम ही कर रहे हैं बुद्धि में हो रहा है यह आत्मा में हो रहा है यह भेद पता लगता है क्या नहीं एक ही लगते हैं ना दोनों शाब्दिक रूप से भले ही हमने सुन लिया है, समझ लिया है कि बुद्धि और आत्मा अलग अलग है एक बनती है और एक नित्य है इत्यादि गुण धर्म भी हम अलग अलग बता देंगे उनके लेकिन अनुभूति के स्तर पर एकत्व तो ही हमें प्रतीत होता है भिन्न लगता ही नहीं इसलिए कई बार वो चित्त को ही आत्मा कह देते हैं आत्मा ही चित्त है बस चित्त के अलावा कुछ नहीं है विचारों का प्रवाह है और माइंड बोल देंगे बुद्धि बोल देंगे इसी को माइंड में ही कॉन्शियसनेस है जो चेतना है वो भी वही है बुद्धि है तब तक चेतना है नहीं तो नहीं है ये जो सारी बातें सुनने को मिलती है तो क्योंकि दोनों को एक मानते हुए चलते हैं अलग अलग नहीं होती तो इत्य हो, एक स्वरूप ही अस्मिता एक स्वरूप की आपत्ति हो जाना प्राप्ति हो जाना दोष के रूप में कह रहे हैं एक ही समझ लेना ये क्लेश कहलाता है ये अपने आप में एक क्लेश है और खोल रहे हैं भोक्त्री भोग भोगतृग्य शक्तियों हो। भोक्त्री शक्ति और भोग्य शक्ति दृग्दर्शन शक्ति को ही इन्होंने खोला है दूसरे शब्दों में शक्ति जो थी पुरुष था ये है भोक्तृशक्ति भोगने वाला यह है भोक्ता यह है आत्मा भोक्ता है कईयों को आपत्ति होती है ना अध्यात्म में ऐसे दर्शन विकसित कर लिए हैं कि आत्मा तो भोगता हो ही नहीं सकता पुरुष तो भोगता हो ही नहीं सकता यदि पुरुष को भोगता मान लिया तो वो अनित्य हो जाएगा फिर तो परिवर्तनशील हो जाएगा तो कहला पुरुष भोगता नहीं है या आगे भी इस योग दर्शन में व्यासभाष्य में भी ऐसे वचन आएंगे जिससे जो पत, पता लगेगा कि ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि चित्ते में ही भोग हो रहे हैं वास्तव में यह तत्व जो यहां बताया वह गौण रूप से बुद्धि को भोग कहा जाता है न्याय दर्शन में भी भोगो बुद्धि करके कहा है भोक्त्री शक्ति और भोग्य शक्ति तो भोक्त्री शक्ति चेतन ही होती है वो पुरुष है यहां पर जो कहा गया भोक्त्री शक्ति और भोग्य शक्ति जिसको भोगा जाता है जिसका उपयोग लिया जाता है वह भोग्य है वो आत्मा की दृष्टि से बुद्धि है आत्मा की दृष्टि से चित्त चित्तमन है ये अंतःकरण के लिए यहां बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि तो आत्मा तो हमेशा उसी को भोगता है आत्मा भार की वस्तुओं को भोगता ही नहीं है भार की वस्तुओं के साथ उसका संपर्क ही नहीं होता है जो हम खाना पीना देखना सुनना करते हैं उन वस्तुओं से भौतिक पदार्थों से शब्द स्पर्श उप्रश गंध से आत्मा का तो सीधे कोई संपर्क होता ही नहीं है वो तो इंद्रियों तक रहते हैं तो आत्मा के ये सब भोग्य है संसार सारा भोग्य है भोग के लिए है उपयोग के लिए है आत्मा उसका भोग करता है लेकिन ये परंपरा से है सीधे सीधे नहीं भोगता है आत्मा इंद्रियों के संपर्क में आएगा मन बुद्धि वहां जाकर के फिर वो उसको अनुभूति होती है तो आत्मा की दृष्टि से अगर सीधे सीधे देखा जाए तो भोग्य शक्ति कौन है ये बुद्धि या चित्त मन सीधे सीधे भोग्य शक्ति वही आत्मा उसी को ही देखता है वृत्तियों को ही देखता रहता है उसी से ही उसको सारा होता है तो अंततः है वो भोग्य शक्ति है बिल्कुल निकट की बाकी परंपरा से देखें तो सारी चीजें वस्त्र भोजन वनस्पतियां हवा पानी अग्नि ये सब हमारे भोग्य हैं इन सबका भोगता आत्मा है और आत्मा भोगता है ये स्पष्ट है तो भोगतृ भोग्य शक्तियों भोगत्री शक्ति आत्मा पुरुष भोग्य शक्ति बुद्धि या बाकी उससे संबंधित जड़ वस्तुएं वो अत्यंत विभक्तयो हो जो कि बिल्कुल विभक्त हैं अत्यंत यानी पूरी तरह से अलग अलग हैं भोक्तृश शक्ति और भोग्य शक्ति दिख शक्ति दर्शन शक्ति ये बिल्कुल अलग अलग है अत्यंत विभक्त है पूरी तरह से अलग अलग है घुले मिले नहीं है अत्यंत विभक्त हो अत्यंत असंकीर्णय हो अत्यंत असंकीर्णय हो या आ नहीं हो तो आ लगा लेना अत्यंत संकीर्णय लिखा हो तो अत्यंत असंकीर्णय कर लेना अत्यंत असंकीर्णयो जो कि ये अत्यंत असंकीर्ण है संकीर्ण कहते हैं घुले मिले हुई आपस में और असंकीर्ण कहते हैं घुले मिले नहीं हो अलग अलग हो पूरी तरह से ये अलग अलग है अत्यंत असंकीर्ण है एकदम अलग अलग है अविभाग प्राप्तो हो इव सत्याम इनके अविभाग की प्राप्ति होने पर अविभाग की प्राप्ति जैसा विभाग तो अलग अलग है अत्यंत तो विभक्त है लेकिन अविभाग जैसा उसका अविभाग प्राप्त हुआ जैसे कि ये अविभक्त हैं यानी मिले हुए हैं अलग अलग नहीं है ऐसा होने पर इव सत्याम ऐसा होने पर ही भोग कल्पते भोग संभव हो पाता है था था। हमें जो भी भोग होता है भोग यानी सांसारिक सुख दुख जो हम अनुभव करते हैं वो कब होता है जब भोक्तृश शक्ति और भोग्य शक्ति को एक ही हम समझ लेते हैं तभी भोग होता है ये जो सारे संसार के भोग चल रहे हैं इन भोग के समय में भोक्त्री शक्ति और भोग्य शक्ति को हम एक ही मान रहे होते हैं वृक्ष शक्ति और दर्शन शक्ति को एक ही मान रहे होते हैं और अस्मिता क्लेश वहां बना ही रहेगा संसार का कितना भी जो भी भोग करते हैं कम या अधिक उस भोग के समय जो जितना करता है उस भोग के समय अस्मिता क्लेश बना ही रहता है दृशक्ति दर्शन शक्ति को एक ही मानते हैं तभी भोग संभव है नहीं तो भोग ही संभव नहीं है तो अभिभाग प्राप्तो होगी सत्यम भोग कल्पते इसकी विपरीत बात कह रहे हैं आगे भिन्न बात इससे जुड़ी भी दूसरे पक्ष की स्वरूप प्रतिलंबे तु हो उन दोनों के स्वरूप का प्रतिलंब होने पर प्राप्त हो जाने पर दोनों का स्वरूप जब मिल गया है पता लग गया है कि दोनों अलग अलग हैं तो कैवल्य में भवती तब तो कैवल्य ही होता है मुक्ति ही हो जाती है पुतो भोग आए थी भोग कहां से आएगा वहां पर जब स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है प्रकृति पुरुष की भिन्नता हो जाती है सत्वपुरुष अन्यता ख्याति होती है मन या बुद्धि और आत्मा ये अलग अलग हमें प्रतीत हो जाते हैं प्रती में विवेक के रूप में आ जाते हैं तो भोग होता ही नहीं ना तो कैबल्य की स्थिति आ जाती है तो जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक जो भी चल रहा है अभी ये भोग चल रहा है और भोग चल रहा है तो यहां पर अस्मिता क्लेश बना हुआ है बहुत सूक्ष्म होता है सूक्ष्म रूप से बना रहेगा किसी का बाह्य रूप में हो सकता है अब यहां तो इन्होंने अंतिम जो अस्मिता है बुद्धि और आत्मा की उसका केवल उल्लेख किया है उसके पहले के सारी चीजें ले सकते हैं इंद्रिय और आत्मा शरीर और आत्मा शरीर से जुड़े हुए हमारे वस्त्र वस्तुएं मकान अन्य परिवार आदि जो पीछे कहा था व्यक्तम अव्यक्तम व सत्तम आत्मत्विप्रतीत है तो व्यक्त अव्यक्त जो भी है उसको मैं मान के चलना ये सारा का सारा अस्मिता क्लेश में आएगा अनात्मनी नहीं आत्मख्याति और उन सबको छोड़ के वो तो स्थूल चीजें हैं वो ही नहीं छूट पाती हैं वैसे तो उनसे ही उनमें ही उलझे हुए रहते हैं तो अस्मिता क्लेश बहुत स्थूल रूप से है उसको अगर किसी ने छोड़ भी दिया है तो भी ये जो अंदर का है, है बुद्धि और आत्मा को एक समझना सूक्ष्म तो रूप से वो बना रहता है वो अस्मिता क्लेश है अंतिम रूप इन्होंने सूक्ष्म रूप यहाँ पर लिखा है बाकी इससे नीचे का जितना है वो भी अस्मिता क्लेश में ही आएगा अनात्मनी आत्मख्याति जितनी भी है वो सारी अस्मिता क्लेश में आएगी रूप प्रतिलंभित कैवल्य में भवती कुतो भोग तथा चौकतम जैसे की कहा गया है वंशिकाचार्य का वचन मानते हैं बुद्धिता परम पुरुषम आकारशील विद्याधिभेर विभक्तम अपश्यन कुरिया त आत्मबुद्धि मोहे बुद्धिता अपरम बुद्धि से परे बुद्धि से भिन्न पुरुषम जो पुरुष है आत्मा है वो आकार यानी उसके स्वरूप से शील मतलब स्वभाव से विद्या देवी, विद्या देवी चेतना चेतनादि जो उसके विद्यादि ज्ञान जो उसके गुण हैं उनसे विभक्तम विभक्तम इत, इन सबसे जो विभक्त है उसको अपश्य न देखता हुआ अपने गुण धर्मों से स्वभावों से ये अलग अलग है लेकिन उसको न देखता हुआ अपश्यन कुरयात करता है करे तत्र आत्मबुद्धि मोहेना मोह के द्वारा वहां पर आत्मबुद्धि कर लेता है उसको अपना समझ लेता है जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेता है हैं अलग अलग लेकिन उसको मैं कर लेता है ये मोह से करता है मोहे ना आत्मबुद्धि कुरियात मोह से आत्मबुद्धि करेगा मोह नहीं है तो आत्मबुद्धि नहीं करेगा उसमें अनात्मनी नहीं आत्मख्याति नहीं करेगा तो दृग्दर्शन शक्ति हो एकात्मता इव अस्मिता ये अस्मिता क्लेश हो ठीक है आगे देखिए राग तीसरा क्लेश सूत्र किया सातवां सुखानुषयी राग राग किसे कहते हैं राग कैसे आता है तो सुखानुषयी होता है राग राग का सामान्य अर्थ जो है वो तो वैसे ही समझ में आ जाता है आसक्ति है लगाव है उसको राग कहते हैं लेकिन ये बनता कैसे है आता कैसे है उस रूप में यहां पर लक्षण दिया सुखानुषयी सुख के पीछे पीछे रहने वाला सुख का अनुशयी होता है उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे आता है यानी सुख अनुभव किया है तो राग तो बन ही जाएगा वहां पर कम या अधिक बन जाएगा सुख के पीछे पीछे राग आता है तो सुखानुषयी राग राग का स्वरूप ऐसा होता है खोल रहे हैं व्यास व्यासभाष्य में सुखाभिज सुखानुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वा यो गर्द तृष्णा लोभ स राग इति सुख अभिज से जिसने सुख को जान लिया है मैंने मैंने सुख है उनमें से जिस सुख को जिसने जान लिया है, सुखा बीज सुख को जान लिया है जिसने ऐसा उसका सुखानुस्मृति पूर्वहा जब जब राग पैदा होगा तो सुख की स्मृति भी आएगी सुख को उसने पहले जाना हो चाहे प्रत्यक्ष से जाना चाहे अनुमान से जाना चाहे शब्द प्रमाण से जाना सुख को जाना जरूर है उसने जिसने सुख को जान लिया है उसके जब उस सुख की स्मृति आती है तो स्मृति पूर्व पहले सुख की स्मृति आएगी सुख को यदि भोगा है या जाना है लेकिन अभी उसकी स्मृति नहीं आ रही है तो राग पैदा नहीं होगा सुख को जिसने जान लिया है और अब उस सुख की स्मृति भी आ रही है तो अब राग आ सकता है आए यह जरूरी नहीं है आ सकता है विद्या से युक्त होगा तो, तो सुख के भोगे वे को स्मृति में भी ला रहा है तो भी राग नहीं लाने देगा लेकिन सामान्यतः जो राग आई जाता है वो सुख का अनुभव हो रहा है सुख का ज्ञान था और सुख की स्मृति भी साथ में है इसलिए दो शब्द कहे सुखा भीज सुखानुस्मृति पूर्व सुख की अनुस्मृति पूर्वक जो सुखे सुख में तत्साधने अथवा सुख के साधनों में सुख और सुख के साधन दोनों का ग्रहण कर लिया सुखे तत्साधने ववा व यो ग उसके प्रति गर्धा होती है लालच होता है गर्द को ही आगे खोलना रहे हैं तृष्णा एक प्यास बनी हुई रहती है उसी को आगे खोल दिया लोभ जो होता है ये मेरे को मिल जाए बहुत तीव्र वेग अंदर रहता है ईसा राग उसे राग कहते हैं तो तीव्र होता है तो एकदम स्पष्ट होता है कम होता है तो ठीक तो है उसको राग कम वेग कहेंगे लेकिन एक वेग उत्पन्न होगा गर्धा होगी तृष्णा होगी लोभ होगा इसी को राग कहते हैं राग यहां जो ये अविद्या का स्थिति है वो दो ढंग से देखी जा सकती है एक तो जो सुख नहीं था उसको सुख समझ लिया और इसलिए अब हो गया इसमें लेंगे हम सुन दुख में सुख क्या थी जो दुख था जो दुख था उसको सुख समझ लिया तो सुख समझ लिया तो अब उसके प्रति राग हो गया अविद्या होनी चाहिए ना उसमें अविद्या होनी चाहिए जो सुख सुख नहीं था दुख भी मिश्रित था उसको सुख समझ लिया ये अविद्या का रूप है तो एक तो इसको हम देख सकते हैं कि दुख में सुख ख्याति वाला भाव अविद्या का दूसरा इसको हम चाहे तो ले सकते हैं अशुचि में शुचि ख्याति जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझ लिया। अशुचि में शुचि ख्याति इन दोनों के अंदर अंतर्भाव कर सकते हैं इसका मुख्य रूप से इसका अंतर्भाव होगा दुख में सुख ख्याति सुखानुषयी राग यह पर अविद्या है आठवा सूत्र दुखानुशयी द्वेश विपरीत द्वेश तो इसका भी लक्षण सीधे सीधे न बता के इन्होंने उसके कारण को बताया कि दुख के पीछे पीछे आने वाला जो होता है उसको द्वेष कहते हैं दुख हुआ तो उसके पीछे पीछे हमारी जो अंदर भावना उसके प्रति बनती है दुख या दुख के साधनों के प्रति उसको द्वेष कहेंगे होना अविद्यायक्त चाहिए अवश्य देखे सुखाभित दुखाभित जैसे दुख को जानने वाले का प्रत्यक्ष अनुमान आप तो तोपदेश किसी भी तरह से जाना हो और दुखानुस्मृति पूर्व उसको दुख की स्मृति भी आनी चाहिए तो दुखे तत्साधने वा दुख और उसके साधन में यह प्रतीका जो उसको नष्ट करने की इच्छा होती है बदला लेने की मन्यु उसके प्रति उस, जो एक भाव क्रोध का भाव होता है विपरीत भाव होता है मन्यु जिघांसा उसको मारने की इच्छा होती है क्रोध होता है सद्वेष उसको द्वेश कहते हैं तो मनु क्रोध जिघ्ंसा प्रतिभा इन शब्दों से विपरीत भाव उसका प्रकट किया गया इसको द्वेश कहते हैं हमें जिससे दुख मिला है उस दुख को स्मरण करके दुख के साधन को स्मरण करके ही हमारे मन में द्वेष आता है यदि उसको स्मरण नहीं कर रहे तो अभी द्वेश नहीं आएगा जैसे कि राग और क्रोध के समय में विच्छिन्न दशा वाले प्रसंग में कहा था तो जिसके प्रति हमारे को द्वेष है लेकिन अब राग अवस्था आ गई अभी दुख का स्मरण नहीं हो रहा है हमारे को दुख के साधन का स्मरण नहीं हो रहा है भले ही दुख अनुभव किया है दुख के साधन का भी पता है हमें लेकिन अभी स्मरण नहीं हो रहा है तो दुख नहीं आएगा जैसे ही उस दुख को कोई याद दिलाता है हमें और दुख के कारणों का भी हम फिर स्मरण कर लेते हैं कि ये दुख इस कारण से आया था इस व्यक्ति के कारण आया था इस वस्तु के कारण से आया था दुख शुरू हो जाएगा तो दुखानुषयी इसको हम अविद्या के चार भागों में अगर बांटना चाहें तो सुख ख्यात सुख वाला जो था उसके विपरीत ले लेंगे राग से विपरीत ले लेंगे अनुशयी द्वेश इसमें हम सुख में दुख ख्याति कर लेंगे अविद्या रूप में दुख सुख में दुख ख्याति कर लेंगे या शुचि में अशुचि ख्याति कर लेंगे तो ये युक्त द्वेष हो जाएगा और जो चीज वास्तव में दुखदाई है उतने अंशों में हम लेंगे तो जितनी दुखदाई है उतना ही उसको समझना और उससे हटने का प्रयास करना ये तो विद्यायुक्त है उसको यहां द्वेष में नहीं लेंगे। तो परिणाम ताप संस्कार दुख वृत्ति विरोधाच्च दुख में सर्वम विवेकी ना विवेकी को सब कुछ दुखी दुख दिखाई देता है तो दुखानुषयी द्वेष है उसमें द्वेष भी आ गया फिर जबकि साधकों के लिए कहा जाता है कि ये परिणाम ताप आदि दुख जो देखता है वो तो विवेकी हो जाता है उसको अविद्या नहीं कहते तो हर दुख के साथ में जो उससे बचने की हमारी कामना है अप्रीति राग को हम प्रीति शब्द से कहेंगे और द्वेष को अप्रीति शब्द से कहेंगे जिसको आत्मा के लक्षणों में बताते हुए इच्छा और द्वेष के लिए जो कहे इच्छा और द्वेष इच्छा का मतलब है प्रीति और द्वेष का मतलब है अप्रीति यह आत्मा का स्वाभाविक गुण है हा निमित्त या आलंबन के अनुसार उसमें भिन्नता तो होती है अभी ये उत्पन्न हो गया लेकिन है इच्छा या अनिच्छा प्रीति या प्रीति आत्मा का स्वाभाविक आलंबन के होने पे वो उभर जाता है किसी का किसी से द्वेष है किसी का किसी से द्वेष है किसी का किसी से किसी की किसी से प्रीति है या अलग अलग हो रहा है उस दृष्टि से हम देखेंगे तो लगेगा कि निमित्त के कारण से हमें यह पता लग रहा है निमित्त से हमें ये उत्पन्न हो रहे हैं ये हमें पता लगेगा तो हम इसलिए इच्छा और द्वेष को नैमित्तिक भी बोलते हैं। जैसा निमित्त है उसके अनुसार ये बन रहे हैं हमारे अंदर अलग अलग चीजों के लिए मैं कंकर से द्वेष है रास्ते में पड़ा है, मैं कांटे से द्वेष है रास्ते में पड़ा है, विपरीत जो है ठीक है तो वो जो हमारे को द्वेष हो रहा है वस्तु विशेष से तो हम कहेंगे किसके प्रति द्वेष है कंकर के प्रति द्वेष है धूल के प्रति द्वेष है धुए के प्रति द्वेष है कांटे के प्रति द्वेष है अब ये द्वेश के अलग अलग रूप दिखाई देने लगेंगे हमारे को उस दृष्टि से ये नैमितिक प्रतीत होगा लेकिन जो अंदर का द्वेश है जो स्वाभाविक है अप्रिति, वो नैमित्तिक नहीं है वो आत्म का अपना धर्म है स्वाभाविक है वो सदा रहता है जब जब निमित्त होगा वो उभरेगा ये जो राग और द्वेश है ये आत्मा का स्वाभाविक है ये सदा रहेगा लेकिन यदि ये अविद्या युक्त तो होता है निमित्त ऐसा आ गया और हम अविद्या से युक्त हो गए तो यह हमारे लिए मुक्ति में बाधक हो जाएगा बाकी उचित ढंग से जब हम करते हैं संसार में जो दुख है उसको दुख को दुख समझ रहे हैं तो इसमें कौन सी अविद्या है यह तो विद्या ही है ये जो क्लेश हैं इसमें तो अविद्या होनी चाहिए अविद्या तो उसका आधार है यदि अविद्या नहीं है रागव द्वेश में तो क्लेश वाली क्लेश वाला रागव द्वेश नहीं है वो वो विद्या वाला रागव द्वेश हो सकता है इसलिए यहां जो राग और द्वेष कहा गया है उसका यह अर्थ कभी भी नहीं ले लेना चाहिए कि जहां भी कुछ प्रीति हो रही है अप्रीति हो रही है वो अविद्या है और वो क्लेश ही है ऐसा नहीं संसार के प्रति दुख की अनुभूति सांसारिक व्यक्ति अधिक करता है या आध्यात्मिक व्यक्ति अधिक करता है आध्यात्मिक करता है सांसारिक व्यक्ति तो दुखी है फिर भी वहीं पर ही रह रहा है ये तो छोड़ करके ही भाग लिया उसको अधिक उद्विग ने ना उससे हटा हुआ है इस दृष्टि से तो अधिक द्वेष से युक्त होना चाहिए उस से से तो वो अधिक क्लेश युक्त माना जाना चाहिए लेकिन वो क्लेश नहीं माना जाता है। वो विद्या युक्त है तो यहां भी जो दुखानुशा द्वेशानुशा राग है यह अविद्या वाला है जितना दुख है उसको हम दुख के रूप में देख रहे हैं, वो अविद्या नहीं है। दुख है जितना उसको दुख समझ करके उससे बचने का प्रयास कर रहे यह भी क्लेश नहीं है इसको इसको ये मुक्ति में बाधक नहीं है गर्मी के दिनों में धूप में हैं और अगर हम छतरी ले लेते हैं या किसी कमरे में छाया में पेड़ के नीचे चले जाते हैं तो हम जो धूप से अलग हुए हैं उस समय को कुछ कष्ट हुआ ना हम हट करके वहां छाया में चले गए ये मुक्ति में बाधक नहीं है तो कह गए देखो आपको द्वेष है इससे तभी तो वहां से हटके आयो आप दुख हुआ और दुखानुषय द्वेष है आप नहीं चाहते कि यह बने तो ऐसा नहीं समझना है अब वो सामान्य रूप से ले लेते हैं कि जितना भी सुखानुशाही सुख लिया तो राग है और दुख लिया तो द्वेष है तो जब धूप में चल रहे हैं और कष्ट हो रहा है तो आपको छाया में नहीं जाएगा क्योंकि तो छाया में चला गया तो लोग कहेंगे कि ये तो आपने दुख हो गया आपको और दुख आया है तो दुखानुशाही द्वेष है द्वेश भी अवश्य आपने आ गया और द्वेश आ गया है तो क्लेश है और क्लेश है तो आप योगी नहीं है ठीक है तो अपने को योगी तो बना के रखना पड़ेगा दिखाना तो पड़ेगा ना तो उसके लिए फिर व्यक्ति एक अलग दिशा में अलग दिशा पकड़ लेता है वो वास्तविक कष्ट होते हैं जिससे बचना चाहिए जो मुक्ति में बाधक नहीं है उसको भी सहन करता रहता है फिर वो क्योंकि उसने समझ ही ऐसा रखा है जबकि बच फिर भी नहीं सकता है, वो पूरी तरह से लेकिन फिर भी वैसा प्रयास जहां तक हो सकता है थोड़ा अधिक प्रयास करता रहता है और जो सुखदाई चीज है उसको लेने का प्रयास कर लो तो बोले भाई योगी कहाको आप है? क्योंकि उसको आप लेने का प्रयास कर लो इसका मतलब है आपका राग है राग है मतलब आपने उसमें सुख लिया है ठीक है एक गिलास से प्यास नहीं बुझी और फिर का भी आधा गिलास और दे दो एक गिलास तो चलो किसी ने अपने आप दे दिया हमने कहा आधा गिलास और दे दोके तो प्रति प्रीति प्रीति मतलब राग है राग है मतलब पानी पीने में सुख लिया था और सुख लिया था तो सुखानुषयी राग है और क्लेश है तो फिर काय के साधक हुए काय के योगी हुए ऐसा जो सो लोग सोचने लगते हैं इसमें विद्या विद्या का बहुत विवेक करना चाहिए नहीं तो या तो साधक ये सोचेगा कि मैं कर ही नहीं सकता हूं या तो उस स्थिति में चला जाएगा जो व्यवहार के ऊपर है प्रयोग कर रहा है तो कहेगा ये तो संभव ही नहीं है मेरे लिए जैसी व्याख्या की जा रही है संभव ही नहीं है और वो देखता है दूसरों में भी संभव नहीं है जो ये कह रहे हैं कि हम इससे बचे हुए हैं उनमें भी संभव नहीं है वो दिखता है तो तो असंभव मान करके या तो हट जाएगा मेरे बस का नहीं है शास्त्र में गलत लिखा है या तो उस स्थिति में पहुंच जाएगा और नहीं तो फिर विपरीत भी करता रहेगा बोले नहीं इसको ठीक भी करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है और अंदर द्वंद्व में ही चलता रहेगा विरोध में चलता रहेगा दबाव में रहेगा और अगर ये स्पष्टता है कि जो विद्यायुक्त है उचित है वो तो सुख और दुख होगा ही सुख जितना सुख है उतना सुख समझ रहे हैं जितना दुख है उतना दुख समझ रहे हैं विद्या युक्त है यथार्थ है तो इससे उत्पन्न होने वाला जो राग और द्वेष है वो तो विद्या युक्त है वो क्लेशों में नहीं आएगा वो तो मुक्ति में सहायक है विद्यायुक्त राग और द्वेश मुक्ति में सहायक है यह तो अविद्या वाली बात चल रही है अविद्यायुक्त राग और वो मुक्ति में बाधा है Okay. पांचवा क्लेश अभिनिवेश क्लेश सूत्र संख्या नौ स्वरसवाही विदुषो भी तथा रूढ़ो ये अभिनिवेश क्लेश है क्या है उसका स्वरूप यहां तो नहीं बताया अभिनिवेश प्रवेशन होता है अभी मतलब चारों ओर से नितराम पूरी तरह से बस उसमें डूबा हुआ रहता है व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता है वो जो क्लेश है जो सदा रहता है और सबसे बढ़कर के क्लेश है ये सबसे बड़ा भय है वो अभिनिवेश क्लेश है ऐसा है वो स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ स्वरसवाही स्वभाव जो जीव जीते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जिनमें नैमित्तिक ज्ञान नहीं होता है नगण्य प्राय मनुष्य में तो नैमितिक ज्ञान बहुत अधिक होता है स्वरसवाही नहीं है स्वरस मतलब अपने रस से अपने आप चलते हैं जो सहज स्वाभाविक होते हैं वो स्वरस वाहि होते हैं जैसे छोटे मोटे कीट पतंगे बड़े प्राणी फिर भी नैमित्तिक ज्ञान ले लेते हैं उनको कुछ सिखा देते हैं शेर को बंदर को कुछ सीख लेते हैं वो लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं वो दूसरे से कोई ज्यादा सीख भी नहीं सकते बस लेकिन उनका जीवन तो चलता ही रहता है उनको उनके समूह से बच्चे को अंडे को अलग कर दो तो भी वो चलना फिरना खाना पीना सब कर लेगा अपना जिंदगी उसकी सब चल जाएगी इनको ये ज्ञान कहां से आया ये स्वभावता ही इनको तो ये स्वरसवाही अपने स्वयं के ज्ञान से वाहन करते रहते हैं अपना जीवन चलाते रहते हैं जो सूक्ष्म जीव है छोटे जीव है और मनुष्य स्वरसवाही में नहीं आएगा मनुष्य में तो नैमित्तिक ज्ञान बहुत अधिक होता है ये अपने ज्ञान से मनुष्य के बच्चे को अलग कर दे तो वो कितना सीख पाते हैं नाम मात्र का स्वाभाविक ज्ञान है उसमें बाकी तो सारा नैमित्तिक ज्ञान है और उन नैमित्तिक ज्ञानों को प्राप्त कर, कर के जो विद्वान बन गया है उसमें भी खूब जान कर लिया है जिसने उसको भी तो सरसवाही विदुष्टी सरसवाही जो बिल्कुल छोटे से छोटे हैं और विद्वान मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ हैं जानवान हैं उनमें भी उन सबके अंदर सुरसवाही विदुषियों तथारूढ़ उनमें भी ये आरूढ़ रहता है उनपे चढ़ा हुआ रहता है सिर चढ़ के बोलता है जो जादू वो जो सिर चढ़ के बोले ऐसे है। कोई कोई चीज सिर में चढ़ जाती है ना हमारे भूत सवार हो रहा है इसको तो इसको प्रचार का भूत सवार है। का ज्ञान इसके सिर पर चढ़ करके बोल रहा है फला व्यक्ति का जादू महापुरुष है कोई राजनेता है और तो उसका जादू सिर चढ़ के बोल रहा है किसी व्यक्ति को जो भी प्रसिद्ध हो जिस समय में कहते हैं कि भाई उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि हम उसके अनुसार ही चलते हैं वो इतना अच्छा दिखाई देता है सब कुछ वैसा ही करते रहते हैं ये कहते हैं सिर चढ़ करके बोलना है जैसे सिर पे ही तो कब्जा कर लिया उस पूरे सॉफ्टवेयर में ही जाकर के अंदर वहीं काम कर दिया उसने तो सारा यंत्र वैसे ही चलेगा ऐसे तो हमारा तो ये सॉफ्टवेयर तो यहीं पर ही है अंदर बुद्धि में वहीं जाकर के जो चढ़ के बैठ गया अब सारे काम उसके अनुसार ही होंगे उसको वही चीजें दिखाई देंगी तो ये अभिनिवेश क्लेश ऐसा है जो चढ़ करके बोलता है अंदर घुसा हुआ है आरूढ़ है हमारे ऊपर सब पे बैठा हुआ है वह बात्य देखिए सर्वस्व प्राणी न यम आत्माशीर सभी प्राणियों की ये आत्मिक इच्छा होती है अपनी इच्छा होती है क्या मां न भुवम न भुवम इति मां मैं नहीं रहू ऐसा ना हो जाए इसका मतलब भूया समिति में बना रहूं किसी की ऐसी इच्छा होती है कि मैं नहीं रहूं होती है नहीं रहूं मतलब शरीर नहीं रहे शरीर भी चला जाए तो अंत अंदर से इच्छा रहती है कि मैं बना रहूं जो मरने की इच्छा करते हैं उनको जीना भी अपने अस्तित्व का नाश जैसा लगता है अगर उनका वो अस्तित्व लौटा दिया जाए उनकी वो अस्मिता लौटा दी जाए गौरव लौटा दिया जाए तो मरना नहीं चाहेगा वो तो इसलिए मरना चाह रहा है हमें लग रहा है कि वो मरना चाह रहा है उसको लग रहा है कि जीना जो है जैसे कि मेरे अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है मेरा अपयश हो गया है ये हो गया वो हो गया तो वो आत्महत्या कर ले चाहता वो भी है कि मैं रहूं मेरा अस्तित्व बना रहे मेरा यश बना रहे और तो वो है नहीं इसलिए वो वहां पर जाता है तो उसके भी अंदर तो यही इच्छा है कि कोई सभी की यह इच्छा रहती है कि ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं रहूं मैं रहूं बना रहूं आगे यह इच्छा कहां से आ गई तो उसके लिए कहते हैं न चाहभूत मरण धर्म कस्य ऐसा भवती आत्माशी से ये जो आत्मिक इच्छा है ये जिस व्यक्ति ने मरण धर्म का अनुभव नहीं किया है, उसमें ही नहीं हो सकती न चाह मरण धर्म कस्य मरण धर्म का वाला जिसने अनुभव नहीं किया है उसकी ये इच्छा कभी नहीं हो सकती और अभी इस जन्म में तो मरे नहीं है हमारी इच्छा है कि हम मरे नहीं बने रहें तो कहें कि हम तो मरे ही नहीं है तो दुखानुषयी द्वेशक कहां से आएगा मरने का दुख ही नहीं होगा है ये बचना तो चाहते हैं ना मृत्यु से केवल तो मृत्यु को भोग तो ही नहीं किया अभी तो क्यों बचना चाह रहे दुख तो पहले लगे बोले कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसने अनुभव नहीं किया और फिर इससे भाग रहा है ऐसा मृत्यु से तो इसका मतलब है एतयाच पूर्व जन्म अनुभव प्रतीय इससे पता लगता है कि ये पूर्व जन्म का अनुभव है पूर्व जन्म की मृत्यु है तरह तरह की मृत्यु हमने देखी है उसके कारण से हम मृत्यु से बचना चाहते हमारा प्रयास रहता है वो कष्ट होता है उस समय सच अयम अभिनिवेश क्लेश ये जो अभिनिवेश क्लेश है स्वरसवाही क्रमेर जात जो स्वरसवाही है अपने स्वभाव से चलते हैं ऐसे कृमियों को भी छोटे छोटे जातमात्र जो बिल्कुल उत्पन्न हुए हैं अभी अभी उनको भी जिनमें नैमित्तिक ज्ञान नहीं आया जात मात्र बस जात मात्र उत्पन्न मात्र हुआ है अभी उसमें भी वो देखा जाता है कैसा प्रत्यक्षानुमान आगम ही असंभावित हो मृत्यु का दुख मरण का त्रास ने तो प्रत्यक्ष देखा अभी प्रत्यक्ष भी नहीं देखा है किसी को मरते हुए भी नहीं देखा है अपना तो छोड़ो दूसरे को भी नहीं देखा और ना कोई अनुमान है उनको मरने का कि ऐसे मर भी जाते हैं जैसे महर्षि दयानंद ने जब अपने चाचा और बहन को मरते हुए देखा तो उनको लगा ये क्या हो गया अर्थात तो उससे पहले उनको मृत्यु का पता नहीं था महात्मा बुद्ध ने भी जब वृद्ध को या मरे हुए शरीर को देखा तो बोले यह क्या हो गया अर्थात तो उनको उससे पहले तक पता नहीं था कि वृद्धावस्था क्या होती है और मरना क्या होता है तो जिसने प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम से असंभावित तो मरण त्रास है जिसको पता भी नहीं लगा है ऐसा उसमें भी जो ये मरण त्रास देखा जाता है कैसा उच्छेद दृष्टियात्मक कहा जिसमें कि उच्छेद हो जाता है नाश हो जाता है स्वरूप जैसे समाप्त हो गया उच्छेद ही जिसका स्वरूप है हट जाना नष्ट हो जाना ही जिसका स्वरूप है ऐसा जो ये पूर्व जन्मानुभूतम मरण दुखम अनुमापी पूर्व जन्म में अनुभव किए हुए मृत्यु के दुख का अनुमापक होता है कि पहले इसने अनुभव किया है यथाच अत्यंत मूढ़ेशु दृश्यते क्लेश तथा विदुषोपि विज्ञात पूर्व पर रूढ़ जिस प्रकार से ये क्लेश अत्यंत मूढ़ों में भी देखा जाता है अत्यंत मूर्खों में भी सामान्य व्यक्तियों में भी और स्वरसवाही भी मूढ़ में आ गए उनमें भी ये देखा जाता है तो यह विदुषो भी विज्ञात विद्वान में भी देखा जाता है कौन विद्वान जिसने विज्ञात पूर्वापरात रूढ़ जिसने जन्म और मरण को भी जान लिया है कैसे जन्म होता है ऐसे मृत्यु होती है होता ही है मरना होता ही है आत्मा नित्य है उसको भी ये दुख हो जाता है विज्ञात पूर्वापरांत से रूढ़ात क्यों उनमें समान होता है छोटे से मूड में भी और विद्वान में भी तो उसका कारण बता रहे समाना हीतयोर कुशला कुशलोर मरण दुखानुभाना उन दोनों में उन दोनों प्रकार के लोगों में पहुंचे जो कुशल हैं और अकुशल हैं अकुशल मतलब मूर्ख हैं कुशल मतलब विद्वान हैं या किशल कुशल का मतलब वो चरमदेह वाला कुशल नहीं लेना है जीवन मुक्त है उसको नहीं लेना है उसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा तो जो कुशल मन विद्वान और अविद्वान है इनमें भी उन दोनों में समान ही मरण दुख के अनुभव से ये जो वासना है वासना मतलब ये जो संस्कार पड़ा हुआ है तो मृत्यु से बचना चाहता है मैं मरना जाऊं ये जो चाहता है ये जो इच्छा अंदर संस्कार है पड़ा हुआ ये मरण दुख के अनुभव से आया है दोनों को इसका अनुभव हुआ है इसलिए सबके अंदर यह रहता है तो स्वरस वाह तथा रूढ़ो अभिनिवेश अभिनिवेश क्लेश इसको अगर हम अविद्या के चार भागों में देखना चाहे तो अनित्य में नित्य ख्याति इसमें अविद्या के रूप में रहती है कि जो शरीर है अनित्य है उसको वो नित्य रूप में समझ लेता है और सोचे कि ये बना रहे ये भाव मन में बन जाता है अनित्य में नित्य की ख्याति ये इस रूप में अविद्या यहां विद्यमान रहती है अविद्या चारों में विद्यमान है अविद्या क्षेत्र उत्तरेषम और अविद्या इन सब में प्लवते साथ साथ में रहती है अनुसूत रहती है तो अब अभिनिवेश क्लेश में अविद्या का कौन सा अंश रहता है तो अनित्य में नित्य ख्याति ये जो अविद्या का अंश है ये साथ में बना रहता है तो अभिनिवेश क्लेश होता है और अगर अनित्य को अनित्य समझ रखा है पूरी तरह से तो साधन को बचाने का तो प्रयास करेगा वो लेकिन अभिनिवेश क्लेश से ग्रस्त नहीं होगा क्योंकि उसको पता है कि आत्मा तो नष्ट नहीं होने वाली है मेरे कर्म मेरे साथ साथ जाएंगे अगले जन्म में चले जाएंगे मैं तो फिर भी रहूंगा अब उसको मृत्यु भय नहीं होगा तो ये पांच क्लेशों का वर्णन पूरा हुआ इन क्लेशों को कैसे हटाया जाता है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे तो। तो। सदर विवाद